अगस्त्य यात्रा जनार्दन आविर्भाव हे इस जगत की एक ही जन्नी आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है आप चार पूजाओं वाली हैं आपके मस्तक में चंद्रमा की कला का भूषण विद्यमान है आपके अत्यंत उन्नत उरोज हैं आपका वर्ण कुमकुम के राग के सदृश रक्त है पुंड्र इक्षु पाश अंकुश और पुष्पों का वाण आपके करो में सुशोभित है आपके वाम अंग में परम सुंदर वस्तु हमारे नित्य ही कल्याण के लिए होवे जिससे विद्वानों में तीसरे और तृतीय परम तेज विद्यमान है वे अगस्त्य नाम वाले देव हैं, जो वेदों और वेदांग शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं, वे सब सिद्धांतों के सार के ज्ञाता हैं और ब्रह्मानंद के रस के ही स्वरूप वाले है अद्भुतता के हेतु स्वरूप तीर्थों का और पवित्र आयतनों का जिन्होंने संचरण किया था तथा समस्त शैल अरण्य नदियां आदि प्रमुख स्थलों का एवं जनपदों का भी जिन्होंने परिभ्रमण किया है उन उन स्थलों में जहाँ जहाँ पर उन्होंने परिभ्रमण किया था वहाँ पर सभी जंतुओं को ज्ञान से शून्य तथा अत्यंत ही अंधकार से समन्वित एक केवल उदर पूर्ति तथा काम वासना में परायण देखा था उन्होंने यह बुरी दशा देख कर, उनके विषय में चिंतन किया था वे इसी प्रकार से चिंतन करते हुए संचरण कर रहे थे और इस भूमि पर विचर रहे थे कि उन्हें कांची नगर मिला था जो महान पुण्यमय और अत्युत्तम था वहाँ पर इन आत्मवान अगस्त्यारण शैल के स्वामी और एकाग्र एक ध्यान में तल्लीन भगवान शिव का तथा कलियुगों के दोषों का हनन करने वाली देवी कामाक्षी का अर्चन किया था लोको के कारण से दया से आर्द्र परम धीमान और बारंबार चिंतन करने वाले उन अगस्त मुनि के अधिक समय तक किए हुए तब से भगवान प्रसन्न हो गए थे के शरीर को धारण करके साक्षात चित्री के विग्रह वाली और शंख चक्र वालय और पुस्तक के धारण करने से समुज्वल बाहुओं वाली तथा अपनी देह से समुत्पन्न प्रभा से संपूर्ण जगत को पूरित करने वाली अपने अपरिमित तेज से मुनि के आगे प्रादुर्भूत हुई थी उनका दर्शन प्राप्त करके आनंद से भरे हुए ऋषि ने उनको बारंबार प्रणाम किया था और विनय से अवनत होकर जगत के पति की भली भांति स्तुति की थी इसके अनंतर जगन्नाथ प्रभु ने कहा था हे भूसुरों में श्रेष्ठ मैं आपके तप से संतुष्ट हो गया हूँ आप किसी भी वरदान का वरण करो तुम्हारा कल्याण होगा जब भगवान के द्वारा इस रीति से पूछा गया तो श्रेष्ठ मुनि ने कहा हे भगवान यदि परम संतुष्ट हैं तो यही मुझे बतलाइए कि ये पामर जंतुगण किस उपाय से मुक्त होंगे जब इस रीति से द्विज के द्वारा पूछा गया था तो देवों के भी देव जनार्दन ने कहा था यही प्रश्न बहुत पहले शिवजी ने मुझसे किया था इसके पीछे ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी किया था इसके अनंतर दुर्वासा मुनि ने भी यही प्रश्न किया था इसके बाद में अब आपने भी यही प्रश्न मुझसे किया यह प्रश्न जो आपने किया है इसका कारण यही है कि आप महान आत्मा वाले हैं और समस्त प्राणियों के गुरु के ही समान हैं। लोकों में मेरा उपदेश ही परम प्रसिद्ध वर है मैं समस्त प्राणियों में आदि हूँ और मैं ही आदि कर्ता प्रभु हूँ जो स्वयं ही हुआ हूँ इस लोक की सृष्टि स्थिति और संहार के करने वाला भी सबका मैं ही हूँ मैं ही तीन मूर्तियों वाला हूँ अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये तीन मूर्तियाँ मेरी ही हैं, जो कि मैं गुणों से पर गुणों से रहित और गुणों का समाश्रय भी हूँ मैं समस्त भूतों की आत्मा हूँ और मैं अपनी ही इच्छा से विहार करने वाला हूँ हे ब्राह्मण इस प्रकार के जगत में तीन रूप धारण करने वाला हूँ मेरे ही रूप दो प्रकार का है एक पुरुष और दूसरा प्रधान मेरा जो प्रधान नामक रूप है वह सब गुणों के ही स्वरूप वाला है दूसरा मेरा स्वरूप सब गुणों से परे है और पर से भी अधिक पर है तथा महान है इस रीति से उन दोनों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके वे दोनों ही मुक्त हो जाते हैं चिरकाल पर्यंत किए हुए तप यम और नियम तथा त्याग से दुष्कर्मों के विनाश होने के अंत में बहुत ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है जो रूप जिस गुण ऐसी युक्त होता है उन गुणों की एकता से प्राप्त किया जाता है अन्य समस्त जगत के स्वरूप वाला है जो कर्म भोग और पराक्रम से संयुक्त होता है जो कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वे कर्मों के त्याग से भी पाया जाया करता है हे सभी के द्वारा उन दोनों का त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है सत और असत कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना निर्विघ्न और सुगम होता है आत्मा में स्थित गुण से जो सत्य या असत हो आत्मा के साथ एकता से जो भी ज्ञान है वह समस्त सिद्धियों के देने वाला होता है तीन वर्णों से जो हीन हैं और महान पापी हैं, ऐसे मनुष्यों को भी जिसके केवल ध्यान से ही दुष्कृत भी सुकृत के स्वरूप में परिणित हो जाया करता है जो मानव पराशक्ति का अर्चन किया करते हैं चाहे वे विधि के साथ करे या बिना ही विधि से करे वे संसारी नहीं होते हैं अर्थात बारंबार जीवन मरण की घोर यातनाएं सहन करने वाले नहीं रहते हैं और निश्चय ही वे मुक्त हो जाया करते हैं इसमें मात्र भी जिसकी आराधना करके और ध्यान तथा योग के बल से अर्चना करके ईश्वर भी जो सभी सिद्धों के स्वामी हैं अर्ध नारीश्वर हो गए थे अन्य देव भी जिनमें अब्ज प्रमुख है उसके ध्यान के ही वैभव से ही सिद्ध हो गए है इस कारण ऐसी यह सिद्ध होता है की समस्त लोगों को त्रिपुर देव का ही आराधन मुख्य है इसके बिना कुछ भी नहीं होता है सुखों का उपभोग और मोक्ष दोनों ही एक साथ किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ करते हैं उनमें ही मन के लगाने वाला उसमें अपने प्राणों को संलग्न रखने वाला उसका ही यजन करने वाला तथा अपनी इच्छा को उसमें ही केंद्रित करने वाला मानव तदात्म्य भाव से अर्थात उसमें ही सर्वतोभाव से एकता धारण करने वाला पुरुष कर्मों को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा यही रहस्य मैंने सबके हित की कामना से कह दिया है मुनियों में परम श्रेष्ठ मैं आपके तब से परम संतुष्ट हो गया हूँ इसी से मैंने आपको यह बतला दिया है देवगण मुनि मंडल, सिद्ध समुदाय मनुष्य तथा दूसरे लोग आपके मुख कमल से भी पर से भी पर सिद्धि को प्राप्त कर लेवे भगवान हय ग्रीव शारंगी के इस वचन का श्रवण करके अगस्त्य मुनि ने उनको प्रणिपात किया था और फिर मधुसुदन प्रभु से कहा था हे hey भगवान आपने जो पहले कहा था वह रूप किस प्रकार का है उसका विहार क्या है और उसका प्रभाव किस प्रकार का है वह सब आप मुझको बतलाइए हायग्रीव जी ने कहा हे hey देवर्षे यह अंश भूत मेरा अपर हाईग्रीव है आप जो जो भी श्रवण करना चाहते है वही यह कहने के योग्य होता है जगन्नाथ प्रभु इतना ही तपोधन हायग्रीव को आदेश देकर अगस्त्य मुनि के ही आगे अंतरित हो गए थे इसके पश्चात अगस्त्य मुनि बड़े ही विस्मित हुए और उनके रोम रोम प्रसन्नता से उद्घत हो गए थे फिर वे तब के ही मन वाले मुनि हायग्रीव मुनि के साथ अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे हायग्रीव अगस्त्य संवाद इसके अनंतर उनको परम अद्भुत आसन पर बिठाकर फिर हयानंद के समीप में उपस्थित होकर अगस्त्य जी ने यह वाक्य कहा था भगवान आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और समस्त सिद्धांतों के परम श्रेष्ठ जानने वाले हैं आप सरीखे महापुरुष का दर्शन तो लोगों के अभ्योदय का ही हेतु हुआ करता है महादेवी का आविर्भाव और उनके अन्य स्वरूप तथा मुख्य विहार जो भी है उनको अब मेरे समक्ष में विस्तार ऐसी वर्णन कीजिए श्री हय जी ने कहा सत और असत कर्मों के रूप वाली जो पूर्ण धारा है वह अनादि है ध्यान के ही अंगों वाली विद्या ही जिसका शरीर है और उसका हृदय ही निवास का स्थल है वह ध्यान के ही द्वारा देखने के योग्य है बहुत काल पर्यंत अनुष्ठान के गौरव से जब अपनी आत्मा के साथ उसकी एकता हो जाती है तभी वह प्रकट हुआ करती है आदि में ब्रह्मा जी के ध्यान के योग से वह शक्ति प्रादुर्भूत हुई थी उसका प्रकृति यह नाम विख्यात हुआ था जो देवों के इष्ट की सिद्धि देने वाली थी उसका दूसरा स्वरूप उस समय में उद्भुत हुआ था जिस समय में देवों और असुरों के द्वारा अमृत के प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना प्रवृत्त हुआ था जो भगवान शिव को भी मोह उत्पन्न करने वाला था जो कि वाणी और मन के भी अगोचर है जिसके दर्शन करने से ईश्वर जो सर्वज्ञ है वे भी विमोहित हो गए थे उन्होंने पार्वती जी को भी त्याग करके शीघ्रता से उसके द्वारा रुद्ध होकर रति का विस्तार किया था उसमें असुरों के अर्धन करने वाले एक शासक को उसने उत्पन्न किया था अगस्त्य जी ने कहा शिव तो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं तथा वशी और कामदेव को भी भस्मीभूत कर देने वाले हैं। फिर वे कैसे देवी के द्वारा विमोहित हो गए थे और उन्होंने उस समय में एक पुत्र को भी जन्म ग्रहण करा दिया था ग्रीव ने कहा पहले समय में अमरपुर का स्वामी विजय की श्री तथा समृद्धि से समन्वित था और देव असुर और मनुष्यों के समुदाय से युक्त त्रैलोक्य का पालन किया करता था वह कैलाश के शिखर के समान समुच्च आकार वाले गजेंद्र पर समारोढ़ होकर सभी लोगों में विचरण करने लग गया था और सबके द्वारा उसकी पूजा की जाती थी भवानी को पति ने उसको प्रमत् जानकर जो की अविनाशी है उसके मत का हनन करने की इच्छा की थी फिर दुर्वासा मुनि को बुलाकर उसके समीप में भेजा था जो खंड मृत चर्म के धारण करने वाले थे और दंडधारी थे उनका सब शरीर धूल से मटीला हो रहा था उनका स्वरूप उन्मत्त जैसा था वे विद्याधरों के मार्ग से गए थे इसी बीच में उस समय में कोई विद्याधर की अंगना वहाँ पर यदृक्षा से उसके ही आगे समागत हो गयी थी जिसकी आकृति अधिक सुन्दर थी उस अंगना ने बहुत लंबे समय तक तप करके परा अंबिका को प्रसन्न कर लिया था और उस अंबिका के द्वारा अर्पित एक माला को प्राप्त किया था तथा उससे वह परम संतुष्ट मन वाली सुप्रसन्न थी उस हिरण के समीप सुंदर नेत्रों वाली को देखकर कर मुनिश्रेष्ठ ने उससे कहा था हे भीरू आप कहा जा रही हो और आपने यह कहाँ से प्राप्त की है उसने महात्मा जी को प्रणाम करके नम्रता से कहा हे hey ब्राह्मण बहुत समय तक तपश्चर्या करने से देवी ने प्रसन्न होकर मुझे यह दी है उसके वचन को सुनकर फिर उसने उस उत्तम माला के बाबत पूछा था। केवल पूछने ही से परम प्रसन्न हो गई थी और फिर उस माला को उस महात्मा को दे दिया था उस महात्मा ने उसको अपने दोनों हाथों से लेकर यह कहते हुए कि मैं कृतार्थ हो गया उसको भक्ति भाव अपने शिर में धारण कर लिया था और फिर अति तर्षित होकर उससे कहा था जो ब्रह्मादिक के लिए भी अलभ्य है वह आज मैंने भाग्य से प्राप्त की है आपकी देवी के चरण कमलों में समुज्वल भक्ति हे गए परम शोभन आकार वाली आप हैं, अब सुख पूर्वक गमन करें। उस अंगना ने भी मुनि को प्रणाम करके और चरणों में सिर रखकर वह जैसे आई थी प्रसन्न होती हुई चली गयी थी उस अंगना को वहाँ ऐसी विदा करके वह मुनि फिर विद्याधरों के मार्ग से गए थे विद्याधर की वधू के हाथ से वल्लकी का प्रति ग्रहण किया था और दिव्य अनुलेप और गंध तथा परम दिव्य आभरण भी ग्रहण किए थे कहीं पर तो इनको धारण कर लेते थे और कहीं पर हाथों में ही ग्रहण करते थे कहीं पर गान करने जाते थे और कभी हंसते जाते थे अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले वह मुनि वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पुरंदर विराजमान थे फिर उस मुनि ने अपने करों में स्थित उस माला को इंद्रदेव को समर्पित कर दी थी उसको ग्रहण करके देवराज ने उस माला को हाथी के कंधे पर स्थापित कर दिया उस गज ने उसको लेकर भूतल में भेज दिया था उस समय में उस माला को भूतल में प्रेषित की हुई देखकर तपस्वी को बड़ा क्रोध आ गया था और उसने कहा था की मेरे द्वारा समर्पित की हुई माला को इंद्रदेव ने सिर पर धारण किया है त्रिलोक्य के ऐश्वर्य से प्रमत्त आपने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है जिस माला को महादेवी ने धारण किया था और वह ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजी जाया करती है तूने देव असुर और मनुष्यों का लोक शासित किया है वह अब मेरे शाप से अशोभन तेज से रहित हो जाएगा